संजय एवं ततो राजन महायोगेश्वरो राजन्महा दर्शयामा सरमनूपम यथोक्तेण उत्वा हे राजन राज्र महायोगेश्वरो महां चौ योग हरि नारायणो दर्शयामास पार्थाय पाठ परवन रूपं विश्वरूपं ईश्वर